आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आज के शो में सरगम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ अश्वनी सुदन जी हैं बहुत अच्छे गीतकार हैं बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं और ख़ास तौर पे ब्रह्मा कुमारीडेमी में जो मेडिटेशन के सॉन्ग्स होते हैं वो ज़्यादातर उन्होंने लिखे हैं और काफ़ी उनकी पब्लिश भी हुई है लोगों ने भी बहुत सराह है तो आप सभी की तरफ से अश्विनी सुदन जी का सरगम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है तो अश्विनी सूदन जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये गीतों को या कविताओं को लिखने का आपका जो रुझान है वो कब से रहा और किस तरह से आप ये लिखना शुरू किया उसके बारे में बताइए ये गीत लिखने के पीछे मेरा मकसद यही रहा कि ईश्वर जो क्रिएट करने की एक क्वालिटी देता है गुण देता है उसको हम कैसे उभार सकते हैं और कैसे उसको समाज तक पहुँचा सकते हैं समाज को उसका कैसे लाभ दे सकते हैं क्योंकि बचपन से मैं जब आठवीं क्लास में था तो मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था हमारे हिंदी के जो अध्यापक थे वो उनके कलेक्शन कराया करते थे तो, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया तो मैं लिखने लगा तो फिर संगीत की तरफ मेरा बचपन से रुझान था तो एक संगीतकार बनने के लिए मैंने सोचा तो संगीत सीखना शुरू किया जब सबसे पहला प्रोग्राम मुझे एक स्कूल में सिखाने का मौका मिला तो उस समय स्वागत गीत और कुछ पेट्रोटिक गीत वहाँ सिखाने थे तो उसको सिखाने के लिए मुझे वो शब्द तो कहीं नहीं मिले तो मैंने खुद लिखने की कोशिश की तो वो स्कूल वालों को बहुत पसंद आए फिर मैंने बच्चों को सिखाया और बहुत अच्छा माता पिता को भी रिस्पॉन्स मिला तब से मैंने लिखना चालू किया ये आज सन उन्नीस की बात है तब से लेकर आज पैंतालीस साल हो गए मैं गीत लिखता भी हूँ कंपोज तो भी करता हूँ गाता भी हूँ सिखाता अच्छा भी हूँ गीत भी एक कविता है लेकिन इसको गई कविता कहते हैं क्योंकि कविता तो एक बार कहीं छप गई तो उसके बाद रह गई लेकिन जो गई कविता होती है उसको जब हम बच्चों को सिखाते तो बच्चे ज़िंदगी भर उसको भूलते नहीं हैं और वो जो गायी हुई होती है और जो कंठ हो जाती है वो जिंदगी पर भी असर करती है इसलिए कविता का बहुत महत्व है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपने जो सबसे पहली रचना जो आप कह रहे थे कि मैं बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला तो मैंने खुद से ही लिखा और उसके बाद वो लोगों ने भी पसंद किया और हमारे स्टाफ ने भी पसंद किया तो मैं चाहूँगा कि वो पहला गीत कौन सा है स्वागत गीत जिसे आपने लिखा है उसको सुनाइए आने से आपके तो दिल की कली खिली है ये दिल ही जानता है कितनी खुशी मिली है हम इंतज़ार में थे पलके बिछाए बैठे राहों में आपकी थे कलियाँ बिछाए बैठे मलझाई हुई दिल की कलियों हर दिल की कली खिली है ये दिल ही जानता है कितनी खुशी मिली है इस तरह का स्वागत गीत हाँ आपने लिखा बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि पल के बिछाए बैठे हैं आपके आने की खुशी में बहुत अच्छी बात है और जिस तरह आपने कविताओं को लिखना शुरू किया और बच्चों के द्वारा ये फिर गाने लगे बच्चे जब तो आपको उसको देखकर खुशी होने लगी एक मुझे और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्कूल में जब हम अपने स्कूल में भी थे तो प्रार्थनाएँ गाया करते थे सबसे पहली एक्टिविटी सुबह असेंबली में प्रार्थना होती है तो प्रार्थना में जो गीत गाए जाते वो ज़्यादातर पहले फिल्मी गीत ही गाए जाते थे और फिल्मी गीत जो होते थे वो भक्ति से जुड़े हुए होते थे तो भक्ति जो है वो उतना सही असर नहीं डालती तो मेरे मन में ये था कि जैसे एक कवि ने गीत लिखा था ए मालिक तेरे बंदे हम तो वो गीत हम बचपन में गाते थे और आज भी वो गीत इतना है तो एक गीत की वजह से कभी अमर हो जाता है और गीत जो है बड़ा कोई गाए ना गाए लेकिन बच्चे जरूर गाते हैं और हर साल नए बच्चे आते हैं और वो गीत सीखते जाते हैं गाते जाते हैं तो इसलिए कभी अमर हो जाता था तो मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसे गीत लिखूँ जो स्कूलों में प्रार्थनाओं के तौर पर गाए जाएं <laughs> और उसमें भक्ति मार्ग को छोड़ के जो असली हमारा शिक्षा का मकसद है वो जाहिर होना चाहिए तो उसको लेके फिर मैंने कुछ प्रार्थनाओं के गीत बनाए जो एक कल्याणी एजुकेशनल कंपनी है दिल्ली में तो उन्होंने उसका कैसेट बनाया सीडी बनाई बनाई हमन पुजारी के नाम से उसमें मेरे चौदह प्रार्थनाएँ रिकॉर्ड हुई अच्छा तो कंपोज भी मैंने की थी गीत तो मैंने लिखे ही थे और बच्चों से उन गीतों को गवाया तो वो बहुत स्कूलों में वो प्रार्थनाएं गाई जाती हैं और जिन स्कूल में म्यूजिक टीचर नहीं होते वहाँ कैसेट चला करके भी पूरा असम्बली उसके साथ गाती है क्योंकि वो बच्चों से गवाया गया था और तो बच्चों के ही रेंज में वो गीत रिकॉर्ड किए गए हैं अब लता जी की जो रेंज है उसको या तो म्यूजिक टीचर गा सकता है उनकी आवाज़ क्योंकि पतली है और तो बच्चे उस रेंज के साथ नहीं गा सकते नहीं। नहीं। लेकिन जो बच्चों के गाए हुए गीत हैं वो ऐसे पूरा कैसेट चलाता तो सारा स्कूल साथ में गाता है तो उसमें बच्चे एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं ऐसे कुछ गीत मैं आपको बताता हूँ जैसे हम किसी काबिल नहीं हमको किसी काबिल बनाना ईश्वर हमको हमारी मंजिलों तक लेके जाना ना समझ ना दान छूना चाहे हम ऊंचाइयों को चलने की शक्ति भी देना और साहस भी बढ़ाना कर्म अच्छे करके हम संसार भर का प्यार ले लें परोपकारी कार्यों के मौके जीवन भर दिलाना तो इस तरीके के भावों को लेकर के मैंने गीत बनाए जिससे बच्चा क्लास में जाने से पहले उसका मकसद क्या है शिक्षा ग्रहण करके वो क्या बनना चाहता है क्या करना चाहता है वो उसका मकसद उसको मिलता है उसके बाद फिर वो क्लास में जाके शिक्षा को लेता तो इस तरीके से मैंने गीत बनाए ऐसे और छल कपट मिटाना है जग से प्रभु हिम्मत दो हमको प्रभु हिम्मत दो प्रभु हिम्मत दो प्रभु हिम्मत दो हमको छल कपट मिटाना है जग से प्रभु हिम्मत दो हमको ये गीत था फिर सदा समाये रहना ईश्वर हम सब की मुस्कान में सदा समाये रहना ईश्वर हम सब, हम सब हम की मुस्कान मुष्का, में बनकर ज्ञान हृदय बस जाना ताकत बनकर तन में समाना भटके तो सनमार्ग बनकर आना हमारे ध्यान में सदा समाये रहना ईश्वर हम सब की मुस्कान में नन्हे हाथों की हरकत में नन्हे पैरों की थिरकन में नन्नी आँखों की दृष्टि में और नन्नी सी जुबान में सदा समाये रहना ईश्वर हम सब की मुस्कान में। क्या बारे, क्या बारे। तो इसी के से ये गीत बनाया और भी तेरे जलवों पर कुर्बान मीठी सी तो तलाती बोली नादानों की खाली झोली खेर खिलौनों की हर टोली नन्ना तनम नन्नी जान तेरे जलवों पर कुर्बान ऐसे से गीत मैंने बनाए जो बच्चों से related बच्चों थे। से रिलेटेड है और बच्चों को गाने में भी, भी अच्छा लगे गाने में भी, भी अच्छे लगे उनकी धुनें भी बहुत अच्छी है बच्चों को ज्ञान भी मिल जाए थोड़ा सा शिक्षा भी उसमें अच्छी हाँ। प्रेरणाएं मिल जाए वो सारी बातें आपने इसमें जोड़ी हैं काफी मेहनत की आपने और इन गीतों को लिखते वक्त आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर लेते थे थोड़ा सा उसके बारे में बताइ तैयार तो मैंने बताया ना कि जो मेरा विजन था कि बच्चों को भक्ति मार्ग में मिलना चाहिए भक्ति नहीं होनी चाहिए मैं ये समझता हूँ की उनको अच्छा। क्योंकि ज्ञान अर्जित करने जा रहे थे तो उसके लिए प्रेरणादायक गीत होने चाहिए तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि भक्ति का भाव अलग हो जाता है बेसिकली आपने ये देखा कि बच्चों को प्रार्थना सभा में जो बातें हो रही हैं जो गीत होनी चाहिए उनके अंदर ज्ञान के साथ साथ उनका जो प्रय है वो भी होना चाहिए और उनके अंदर ज्ञान के प्रति जो आशा है वो बढ़ना चाहिए बिल्कुल बढ़नी चाहिए क्योंकि देने के संस्कार अगर हम बच्चों को सिखा दें तो वो बच्चे संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि ईश्वर की मददगार बन सकते हैं क्योंकि देने के संस्कार अगर हम सीख लें तो हमें जो चाहिए वो अपने आप ही मिल जाएगा सही तो हाँ। ये कि दाता स्वरूप की स्थिति बच्चों की बनती है तो इसलिए ऐसे गीत मैंने सोचे और ऐसे ही लिखता हूँ अच्छा, ये जो आपने गीत लिखे और फिर बच्चों के द्वारा आपने गवाए लेकिन जब कंपोजिशन की बात आती है उसको फिर कैसे आपने उसके लिए अपने आप तैयार किया या उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कम्पोजिशन एक म्यूजिक टीचर्स भी चाहिए एक स्टूडियो भी चाहिए तो वो सब उस समय कैसे आपने अरेंज किया कम्पोजिशन में जब तक मिठास ना हो तो शब्द कैसे भी हो गीत तो पॉपुलर नहीं होता और जिसको कहते हैं न की आपकी रचना उत्तम तभी मानी जाती है जब उसके गुणीजान उसकी तारीफ करे तो जो स्कूलों के संगीतकार जो म्यूजिक टीचर्स हैं उन्होंने जब ये सीडी सुनी तो उनके मन को बहुत भाई क्योंकि उनको बच्चों को तक ले जाने वाले तो वही थे इसलिए मेलोडी का होना बहुत जरूरी होता है इसलिए वो धुने बहुत मेलोडियस बनी मेलोडी को सोच के मैंने उनको कंपोज किया और बच्चों से गवाया ताकि जिसमें मिठास की मिठास रहे और बच्चों, बच्चों के, के लिए तो बच्चों, बच्चों के लिए वो सरलता भी रहे उनता भी रहे इसलिए वो गीत बहुत अच्छे बने तो स्कूल में ही कम्पोज किया प्रार्थना जो चौदह आपने लिखे थे नहीं मैंने तो तीस प्रार्थनाएं लिखी थी उसमें से चौदह रिकॉर्ड हुई है अच्छा, अच्छा, तो तो किसने किया? कैसे किया? वो मैं अपनी प्रार्थना का प्रोजेक्ट लेकरणी कंपनी है जो कल्याण के नाम से कंपनी है वो बच्चों के लिए एजुकेशनल कैसे निकालती थी अच्छा, तो मैं उनके पास प्रोजेक्ट लेकर गया था तो उन्होंने देखा की हमारे जो पहले साठ प्रोजेक्ट वो निकाल चुके थे उनमें से प्रार्थना का प्रोजेक्ट कोई भी नहीं था च्छा, च्छा, तो प्रेस का प्रोजेक्ट उनको नया लगा तो फिर दूसरा कमर्शियल तो पैसे लेने देने की बात मैंने कहा तो मुझे लेने देने कभी कोई ऐसा लालच नहीं है परमात्मा ने मुझे रोटी रोजी दी है मुझे जॉब दी है उसका भी मुझे कोई लालच नहीं है मुझे है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो बच्चों तक कैसे पहुँचे तो च्छा, च्छा। इस बात से भी बहुत खुश हुए तो उन्होंने फिर वो प्रार्थना रिकॉर्ड की बाकी रिकॉर्डिंग काफी खर्चा आया स्टूडियो उनके अपने उन्होंने बहुत की बहुत और खूब बिकी जो मैं बहुत पॉपुलर है उसके अलावा और भी तीन चार तीन प्रोजेक्ट उनके साथ मैंने किए थे बच्चों के जन्मदिन के गीत किए थे एक नन्ही कविताएं उसमें छोटे छोटे बच्चों के गीत थे वो किए थे और एक चूचू चू करती चिड़िया एक ये थी आहा, तो इस बच्चों के और भी प्रोजेक्ट उसके बाद फिर मैंने किए बहुत सफलता मिली उसमें कंपनी ने खूब पैसा कमाया और हमारी तरफ से सेवा हुई चलिए आपका ये सेवा भाव था तो बहुत जल्दी पूरा भी हुआ और एक खुशी है कि वो पब्लिश हुई और बच्चे आज भी गा रहे तो ये ज्यादा कहते हैं कि दुआओं का जो खाता है वो आपका जमा हो गया है तो चलिए अश्विनी सुदन जी यहाँ पर हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इसके बाद फिर से हम बात करेंगे अश्विनी सुदन जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुपन नाइनटी पॉइंट पर सरगम सुनते रहो मस्क रहो सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम ओनली ऑन on रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अश्विनी सुदन जी से और आगे हम बात करते हैं जैसे उन्होंने बच्चों के लिए जो कंपोजिशन किया था चौदह प्रेयर है वो कंपोज भी हुए और बच्चे आज भी गा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में उनका एक कंपोजिशन का जरिया रहा बच्चों के साथ ज़्यादा उनका मेल मिलाप रहा बच्चों से बहुत प्यार रहा और बच्चों को किस तरह से ज्ञान दिया जाए एक गायन शैली के माध्यम से गीतों के माध्यम से संगीत के माध्यम से तो वो उसमें बहुत समय तक जुटे रहे तो आइए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं एक और बात वो सुनाना चाहते हैं उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कान है जो मैं देख रहा हूँ बताइए सर मैं सर आपका प्रोग्राम है सरगम है सरगम के बारे में एक नई चीज़ बताता हूँ मैंने एक गीत बनाया था हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात मुर्गे जी ने मारी लात हिल गया पेड़ गिर गए आम बिल्ली ने चुन लिए तमाम मुर्गा बोला मुझको दे मैंने तोड़े तू मत ले बिल्ली बोली म्यू य्यों म्यों, म्यों, म्यों अब तो इनको मैं ही खाऊ इस गीत को मैंने सरगम के तरीके से सिखाना शुरू किया जिसको तीन साल का बच्चा भी बड़े आराम से गाता है हाँ। अब इसको सरगम के साथ कैसे जोड़ा मैं आपको बताता हूँ जैसे सरगम होती है इसकी एक आरोह होती है एक अवरोह होती है सारे गामा पादानी सरगम आरोह है आसानी दापा मागर सा अवरोह है एक बार आरोह गानी है एक बार अवरोह गानी उसी में ये गीत पूरा गीत गाया जाएगा मैं आपको गा के बताता हूँ सारे गामा पादानी सा सानी पा मागारिसा एक दो तीन चार पांच मुर्गे जी ने मारी लात हिल गया पेड़ और गिर गए हम बिल्ली ने चुन लिए तमाम सारे गा पा धनी सा नी दामा सा मुर्गा बोला मुझको दे मैंने तोड़े तुम अतले बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ अब तो इनको मैं ही खाऊ सारे गाँ पा धनी सा धा पा मा गे सा <laughs> बड़ा सिंपल सरगा हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे बच्चों को सिखा दे हाँ। उसके साथ वो बच्चा में गीत गा, गा लेगा और शुरुआत में ही ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और ये बहुत जल्दी बाहर भी हो जाती है उसका बड़ा ही अच्छा एक तरीका आपने ढूंढ निकाला है ये सभी के लिए ज़रूरत है एंड जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो जैसे कि बहुत बड़ा काम कर सकता है उनका संगीत का जो ज्ञान है वो भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी उनके जीवन में आ रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग संगीत को जब सीखते हैं या संगीत के बारे में जब हम कोई चीज़ लिखना शुरू कर देते तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है एक कॉमन मैन नहीं कर पाता तो एक्चुअली में ऐसी चीज़ें करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक तो भाषा का ज्ञान दूसरा रिदम का ज्ञान, ताल का ज्ञान क्योंकि कोई भी कविता किसी न किसी एक मीटर, से जुड़ा हुआ। मीटर में लिखी जाती है जाती। तो वो मीटर का ज्ञान होना चाहिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसके बाद शब्दावली का संग्रह होना चाहिए दिमाग के अंदर फिर एक चीज और होती है कि अगर हम गीतकार बनना चाहते हैं या गीत लिखना चाहते हैं तो हम दूसरे के लिखे गीतों को पढ़ें विभिन्न कवियों को विभिन्न कविताओं को और किताबों को लेकर उनको जितना हम पढ़ेंगे तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यही मेन यानी गीतकार बनने के लिए ये गुण होने ज़रूरी है एंड आप जितना दूसरों की लिखी हुई कविताओं को गीतों को सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ें वो कला जो है डेवलप हो सकता है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जब इन सारी चीजों को करने के लिए जैसे आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं उसके बावजूद भी आप मुझे लगता है कि टाइम देना पड़ता होगा आपको तो वो कैसे आप निकालते हैं कैसे करते हैं जैसे कहते हैं ना मंजिल के ऊपर आपका ध्यान हो तो आपको मंजिल मिल ही जाती है तो वो कंसेंट्रेशन रखना पड़ता है समय का सदउपयोग इसी को कहते हैं कि अगर आप बस में बैठ कर जा रहे हैं आप खाली सोने के बजाय आप अपना मन में चिंतन, चिंतन रहे चालू रखें जी जी जी। तो आ, ध्यान रहे वो चिंतन चालू रहे नए नए विषयों पे नई नई चीजों पे चालू रहे तो फिर कविता आने, लगती, आने, है। आने लगती, है। लगती है समय का सदुपयोग ऐसे भी किया जा सकता है रात को सोने से पहले भी अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप वेस्ट थॉट जो दिमाग में आते हैं उनकी बजाय आप कुछ सोचना शुरू कर दो किसी एक विषय को लेके की इसकी अगर कविता बनाई जाए तो कैसे बनेंगी तो हर चीज़ पे कविता बन जाती है मुझे लगता है अश्विनी सूदन जी आपसे बात करके मैं सोच रहा था कि अगर व्यक्ति के पास समय है लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे किसी रचनात्मक कार्य में अगर अपने मन को लगा दे तो शायद उनका समय भी अच्छा हो जाएगा समय का भी उपयोग हो जाएगा और साथ ही साथ एक कुछ रचनाएं भी उनके द्वारा निकलती जाएगी जैसे आपने कहा और थोड़ा सा अटेंशन की बात है मुझे लगता है कि हम लोग वैसे ही ड्यूटी ऑवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो हम दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर लेते हैं अपने मन को घर की तरफ़ या कुछ मार्केट की तरफ़ या दोस्तों से मिलने की तरफ तो बजा उसके बजाय अगर हम लोग थोड़ा सा समय को देख ले कि मेरा ट्रैवलिंग समय कितना है और उस समय मैं किसी रचना को क्रिएट कर सकता हूँ थोड़ा अटेंशन देने वाली बात है जहाँ पर आपने बताया कि आप बैठे बैठे इस तरह के विचार करेंगे तो वो सारी चीज़ें निकलती हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको अपनी रचनाओं में से जो सबसे श्रेष्ठ रचना आपने लिखी है आपको लगता है कि ये मेरा लाइफ का मोस्ट बेस्ट है सबसे ज्यादा खूबसूरत रचना अपने आप को लगता है आपको तो वो रचना हम सुनना चाहेंगे आपसे जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे ब्रह्म के साथ जुड़े हुए सत्रह साल हो गए तो ईश्वर के साथ योग लगाना सुबह अमृत वेला में वो मेरा रोज का काम है नहीं नहीं। तो कई गीत ऐसे भी मैंने लिखे जो कि रात को सपने में मैं सोच रहा हूं और उनको एकदम मेरी आँख खुल उठ के मैंने उन गीतों को लिखा फिर उस, उसके बाद सुबह उठ के फिर पूर्ण को कंप्लीट किया तो ऐसा ही क्योंकि इस परमात्मा की अनुभूति सही बात तो ऐसा ही एक गीत मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं रात को सपने में सोच रहा था रात को सोने से पहले योग करते करते सो गया और मैंने सपने में वो गीत की लाइनें बोल रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ एकदम मेरी आंख खोल के मैंने उठ के उन गीतों को लिखा फिर उसको पूरा किया तो ऐसे एक अनुभूति का गीत है ईश्वर अनुभूति का गीत है जो मेरी एक परमात्मा अनुभूति कैसेट में भी रिकॉर्ड हुआ जी जी की तुम दूर थे तो सुख दूर थे तुम साथ हो तो जग साथ है ये ईश्वर के है? लिए कि तुम दूर थे तो सुख दूर थे तुम साथ हो तो जग साथ है इससे बड़ा सुख और क्या तेरे हाथ में मेरा हाथ है क्या बात है क्या बात है को मुझे मिल गया तेरा आसरा नहीं आसरे और चाहिए मैं अपने घर में पहुंच गया अब और नहीं कोई ठोल चाहिए मैं सुन रहा मीठी लोरिया तेरी गोद में, में मेरा माथ है इससे बड़ा सुख और क्या तेरे हाथ में मेरा हाथ है क्या बात मेरा आत्म दीपक जल उठा तेरी जोत जो मुझे मिल गई तेरे प्यार की बरसात से जीवन की बगिया खिल गई ये बात नहीं एक जन्म की ये जन्म जन्म की बात है इससे बड़ा सुख और क्या तेरे हाथ में मेरा हाथ, हाथ है।, है ये मैं रहा ये तू रहा हम दोनों आमने सामने तू बोले तो मैं तेरी सुनूं मैं बोलूं मेरी तू सुने उठी वक्त की पाबंदियाँ क्या दिन है और क्या रात है <laughs> क्या बात इससे है? बड़ा सुख और क्या तेरे हाथ में मेरा हाथ है तुम दूर थे तो सुख दूर थे तुम साथ हो तो जग साथ है इससे बड़ा सुख और क्या तेरे हाथ में मेरा हाथ है ये मैं सपने में मुखड़ा गा रहा था और, और उसके मैंने इसको धुन भी कंपोज की लिखी और शब्द भी लिखे भी किया आपने बहुत अच्छी एक रचना जो है जिसके बारे में आपने अभी हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि इस रचना को सुनने के बाद एक ईश्वर को अगर हम लोग सामने रखते हैं तो एक कनेक्शन जुड़ जाता है और एक मना ईश्वर के साथ का जो हमारा अनुभव है वो सारे ही शब्द मेरे ख्याल से आपने अपनी रचना के अंदर उतार दिए हैं और मैं चाहूंगा की इस तरह की बहुत सारी रचनाएं आप करते रहे अपने कागज और कलम की द्वारा जो जादू दिखा रहे हैं कविताओं का वो दिखाते रहे और मैं चाहूंगा कि अब वक्त कह रहा है गुड बाय कहने का तो जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे सभी को जरूर सुनाइए अपने अनुभव से एक संदेश सुनना चाहेंगे आपसे मैं समझता तो हूँ कि ये जो जीवन मिला है ये बहुत अनमोल जीवन है और परमात्मा ने इस जीवन में इंसान को सदबुद्धि दी है और परिवर्तन करने की शक्ति दी है तो इस जीवन को हमें सार्थक करना चाहिए और कभी भी नेगेटिव विचार नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए और इससे जितना हम दूसरों की सेवा कर सकें करनी चाहिए सेवा से बड़ा सुख मेरे जीवन में कोई नहीं।, नहीं मैंने अपने जीवन में पाया अगर हम बच्चों की अपने घर में बच्चों की पालना भी कर रहे हैं तो उसको हम अगर सेवा समझ के पालें बच्चों को तो उसका बहुत खुशी और बहुत सुख मिलता है कि परमात्मा ने आपको ये मौका दिया है कि ये बच्चे हैं या परिवार है आपका आपको सेवा करने के लिए दिया है उससे दूसरे भी बहुत गुणवान बनते हैं बच्चे भी उस सेवा करना सीखते हैं तो इस तरीके से जोश से जोश जलती हैं तो जीवन को बहुत सार्थक करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी सुदन जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मैसेज में ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन में सुख का अनुभव करना है तो भावनाओं को परिवर्तन कीजिए परिवार में भी जो कुछ आप कर रहे हो उसको अगर सेवा समझ के करते हैं तो आपको बोझ नहीं होगा आप सेवा समझ के पूरे दिल से करेंगे बहुत ही अच्छा मैसेज है और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल इस चीज को करके देखने से सुखद अनुभूति वो सभी लोग कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी सूदन जी हमारे साथ सरगम इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आज का ये सरगम कार्यक्रम आपको कैसे लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर हमें भेज दीजिए एस कर सकते हैं चौरानबे चौदाह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। प्रतिक्रिया जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। तो इसी के साथ मुझे और अश्विनी सुदन जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो